जो नाम भय सत जो जन सागर करो राम काज जमतियागर मुह भी लोक धर मन धीरा राम राम कृपा कस भय शरी राम आप जाकर नाम सुमिर अपार भव सागर तुम राम तर जो सोजन चार को समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निदान होगा वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा निराश होकर घबराओ मत मुझे देखकर मन में धीर धरो देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया बिना पांख का बेहाल था पांख उगने से सुंदर हो गया पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव से तर जाते हैं तुम उनके दूत हो अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो असे कही रा अस कही गरुण गे धब गया हो तिनके बनयति भयो निज निज बल सबकाू भाका पार जाय कर संसय राखा जरठ भयाऊ अब छे नहीं Hamilton... रहा प्रथम बल, बल भारी काकभूषण जी कहते हैं हे गरुण जी इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ सब किसी ने अपना अपना बल कहा पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया जामवान कहने लगे मैं अब बूढ़ा हो गया शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था प्रभु उभय सात जाए प्रदिणाए बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता किंतु मैंने दो ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की सात प्रदीक्षिणाएं कर ली। अंगद मैं कछु जा कह जाऊ मै पारा संसय कछ फिरती बार जामवंत कह तुम सब लायक पठिय किम सब ही कर नायक कह रे छपत सुन हनुमाना का चुपसाझ रह बलवाना पवन तनय बल बुद्धि विवेक विज्ञान अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है जामवान ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो परंतु तुम सबके नेता हो तुम्हें कैसे भेजा जाए वृक्ष रात जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा हे हनुमान हे बलवान सुनो तुमने यह क्या चुप साध रखी है तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो कवन सुज कठिन जग माहि, जो नहीं माहेत तुम पाहि राम काज लग तवय अवतारा सुनतही भयव पर्वता कारा करक बदन तन तेज वि राजा बारह अपर गिर कर राजा सिंहराद करि बारही बारा लील ना घऊ जल निधि खारा जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हेतात तुमसे न हो सके श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए उनका सोने का सा रंग है शरीर पर तेज सुशोभित है मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेर हो हनुमान जी ने बार बार सिंहनाथ करके कहा मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ सहित सहाय राम मारे आ रे जामवंत में पूछ तो ही उचित सिखावनु जु मोही इतना कर हुता तुम जाये आई संग और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूं। हे जाबान मैं तुमसे पूछता हूं तुम मुझे उचित सिख देना कि मुझे क्या करना चाहिए जाम ने कहा हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे के। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ मिलेंगे कपि से न राम सी तनी है त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नार दादि बखानी है जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर नावी रघुबेर पद पाथोज पाथो दास तुलसी गा वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे तब देवता और नारनादि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे जिसे सुनने गाने कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है भव भेषज रघुनाथुजू सुनिज सुन नर तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहे पलत्यन श्याम, काम सुगुन ग्राम अभ सुनाग श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे तीसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए श्रीमद राम चरितमानसे मानसें ने चतुर्थ सोपान समाप्त कलियुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ कांड समाप्त